श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ राम श्री राम कृष्ण देव सन 1885 ईस्वी की नव यात्रा श्री राम कृष्ण देव का अपने धुन में चलना तथा एक महिला भक्त का आत्मविवल हो उनके पीछे पीछे जाना भक्त महिलाओं से विदा लेकर भावाविष्ट हो श्री राम देव इस तरह अपने धुन में चले आ रहे थे कि महिला भक्त भी उनके पीछे पीछे कहाँ तक आकर लौट गई तथा उनमें से एक फिर भी उनके साथ ही चली आ रही हैं उन्हें इसका ध्यान तक नहीं था जिन्होंने उनको इस प्रकार अपनी धुन में चलते हुए देखा है केवल वे ही इस बात को हृदयंगम कर सकते हैं दूसरों के लिए इसे समझना कठिन है बारह व्यापी और केवल बारह वर्ष ही क्यों आजन्म एकाग्रता के अभ्यास के फलस्वरूप उनकी मन बुद्धि इस प्रकार एक निष्ठ बन चुकी थी कि जब जहां या जिस कार्य में वे अपने मन को संलग्न करते थे उस समय उनका मन ठीक वहीं पर अवस्थित रहा करता था इधर उधर झागता तक नहीं था और शरीर तथा इंद्रिय आदि इस प्रकार वशीभूत हो चुके थे कि उनके मन में जब जो भाव जागृत होता था उस समय वे केवल उसी भाव को व्यक्त करते थे उसका किंचन मात्र भी व्यतिक्रम करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था इस विषय को समझाना अत्यंत कठिन है क्योंकि हम स्वयं जब अपने मन की ओर देखते हैं तो हमें उसके भीतर अपना आधिपत्य विस्तार करती हुई एक साथ नाना प्रकार की परस्पर विपरीत भावनाएं दिखाई देती है तथा उनमें से अभ्यासवश जो अपेक्षाकृत प्रबल होती है शरीर तथा इंद्रियादि के निशेष को न मानता हुआ हमारा मन उसी के वशीभूत हो दौड़ने लगता है श्री राम देव के मन तथा हमारे मन के गठन में कितना गहरा अंतर है दृष्टांत स्वरूप और भी बहुत सी बातें यहाँ कही जा सकती है दक्षिणेश्वर में अपने कमरे से श्री राम देव मां काली के दर्शन करने चले कमरे के पूर्व की ओर के बरामदे में आकर श्री रामकृष्ण देव सीढ़ी से आंगन से उतरकर एकदम सीधे मां काली के मंदिर की ओर चल दिए श्री राम देव जिस कमरे में रहते थे वहाँ से काली मंदिर जाने के लिए पहले श्री राधा गोविंद जी का मंदिर पड़ता है जाते समय इस मंदिर से में उपस्थित हो वहाँ के श्री विग्रह को प्रणाम कर श्री रामकृष्ण देव मां काली के मंदिर में जा सकते थे किंतु ऐसा करना उनके लिए कभी भी संभव नहीं होता था एकदम सीधे मां काली के मंदिर में जाकर वहाँ प्रणामादि करने के पश्चात लौटते समय वे उस मंदिर में जाया करते थे उस समय हम यह सोचा करते थे कि मां काली के प्रति अधिक प्रेम रहने के कारण ही संभवतः वे ऐसा करते हैं इसके बाद एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने हमसे स्वयं कहा अच्छा तुम ही कहो कि यह कैसी बात है जब मैं माँ काली के दर्शन करने जाना चाहता हूँ उस समय सीधे मां काली के मंदिर में ही जाना पड़ता है इधर उधर या राधा गोविंद जी के मंदिर में जाकर उन्हें प्रणाम कर जाऊंगा, सो तो नहीं हो पाता है मानो कोई मेरे पैरों को खींचकर सीधे मुझे मां काली के मंदिर में ले जाता है किंचन मात्र भी इधर उधर मुझे टेढ़ा होने नहीं देता मां काली के दर्शन के बाद मैं चाहे जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ तुम्ही बताओ ऐसा क्यों होता है इसके उत्तर में हम यह कहते थे कि महाराज हमें क्या पता है किंतु अपने मन की मन ही मन यह उत्तर हमें यह कहते थे कि महाराज हमें क्या पता है किंतु अपने मन ही मन यह अवश्य सोचा करते थे कि क्या ऐसा होना भी कभी संभव है अच्छा होने इच्छा होने पर देर पहले राधा गोविंद जी को प्रणाम करने के बाद भी वहां जा सकते हैं माँ काली के दर्शन के प्रवल की इच्छा प्रबल होने के कारण ही संभवतः उनके मन में इस प्रकार की इच्छा नहीं होती होगी इत्यादि किंतु सहसा उनसे इन बातों को हम कभी नहीं पाते थे इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव ही पुनः कभी कभी स्वयं कहा करते थे ऐसा क्यों होता है जानते हो जब मेरे मन में किसी कार्य को करने की इच्छा होती है तत्काल ही मुझे उसे करना पड़ता है उस समय किंचन मात्र भी विलंब करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है उनके एकनिष्ठ मन की इस प्रकार की गति तथा चेष्टादि को तब कौन समझ पाता था किसे यह पता था कि दीर्घकाल से एक बने रहने के कारण ही उनका समग्र मन एक भाव में पूर्णतया आविष्ट हो जाता था अन्य किसी भाव का अवलंबन कर इसमें विपरीत तरंगों का कभी उदय नहीं होता है कभी कभी वे यह भी कहते थे देखो निर्विकल्प भूमि पर आरूढ़ होने से उस समय में मैं तुम देखना भालना कहना सुनना आदि कुछ भी भाव नहीं रहते हैं वहां से दो तीन सीढ़ी नीचे उतरने पर भी ऐसा आवेश बना रहता है कि उस समय भी अनेक व्यक्तियों के साथ या बहुत सी वस्तुओं को लेकर आचरण करना संभव नहीं हो पाता तब यदि मैं भोजन करने बैठू और कोई पचास तरह के व्यंजन मेरे सम्मुख लाकर रखे तो उस समय मेरा हाथ उस ओर नहीं जाता है एक ही जगह से वह मुंह की ओर संचालित होता रहता है उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि भात दाल साग खीर आदि सब कुछ एक साथ मिलाकर खाना पड़ता है हम लोग इस समरस अवस्था की दो तीन सीढ़ी के नीचे की बातों को सुनकर ही अबाक रह जाते थे कभी वे पुनः कहते थे उस समय ऐसी एक स्थिति हो जाती है कि किसी का मैं स्पर्श नहीं कर पाता भक्तों को दिखाते हुए इनमें से यदि कोई मुझे स्पर्श कर लेता है तो यातना से मैं चिल्ला उठता हूँ उनके इस कथन के मर्म को हम में से किसके लिए उस समय यह समझना संभव था कि उस स्थिति में उनके मन में शुद्ध सत्वगुण इतना बढ़ जाता है कि किंचन मात्र भी अशुद्धता के स्पर्श को वे सहन नहीं कर पाते पुनः वे कहते थे वेश में ऐसी एक स्थिति होती है कि उस समय केवल मैं श्रीयुद्ध बाबू महाराज को दिखाकर इसे छुपाता पाता हूँ उस समय यदि वह मेरा स्पर्श कर ले तो कोई कष्ट अनुभव नहीं होता उसके द्वारा खिलाए जाने पर तब कहीं मेरे लिए कुछ खाना संभव होता है अस्तु अब हम पूर्व वृत्तांत पर आते हैं